श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्णदेव सन अट्ठारह सौ पचासी भग्नि निवेदिता के भवन में गोपाल की मां गोपाल की मां के अद्भुत जीवन वृत्तांत को सुनकर भगनी निवेदिता इतनी मुग्ध हुई थी कि सन 1904 सौ ईस्वी में जब गोपाल की मां का शरीर विशेष अस्वस्थ तथा क्षीण हो जाने के कारण उन्हें बाग बाजार स्थित बलराम बाबू के घर पर लाया गया उस समय उनको बाग बाजार स्थित अपने भवन में सत्रह नंबर बोसपाड़ा ले जाकर रखने का उन्होंने विशेष आग्रह प्रकट किया गोपाल की माँ भी सहमत हो वहाँ चली गई क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि सभी विषयों में उनकी दुविधाओं को गोपाल ने क्रमशः दूर कर दिया था इस विषय के दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर और एक घटना का हमें स्मरण हो रहा है दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीयुक्त नरेंद्र नाथ माँ काली का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जब हाथ धोने गए थे उस समय श्री राम देव ने एक महिला भक्त से उस स्थान को साफ कर देने के लिए कहा गोपाल की मां भी वहां खड़ी थी श्री रामकृष्ण देव की बात को सुनते ही उन्होंने गोपाल की मां ने तत्काल ही अपने हाथ से जूठन आदि उठाकर उस स्थान को सफा कर दिया यह देखकर श्री रामकृष्ण देव आनंदित हो उक्त महिला भक्त से बोले देखो देखो दिनों दिन यह कैसी उदार होती जा रही है गोपाल की मां का शरीर त्याग तब से गोपाल की मां भग्नि निवेदिता के घर पर रहने लगी स्वामी विवेकानंद की मानस कन्या निवेदिता भी माता की तरह उनकी सेवा करने लगी निकटवर्ती किसी ब्राह्मण परिवार में उनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई गोपाल की माँ दिन में भोजन करने के समय वहां जाकर थोड़ा सा भोजन कर आती थी तथा रात में इसी ब्राह्मण परिवार में से कोई पूरी इत्यादि स्वयं गोपाल की माँ के कमरे में दे जाया करते थे इस तरह लगभग दो वर्ष तक वहां रहने के उपरांत गोपाल की माँ ने गंगा गर्भ में अपना शरीर छोड़ा उनको गंगा तट पर ले जाते समय निवेदिता ने स्वयं अपने हाथों से पुष्प चंदन माला इत्यादि के द्वारा उनकी सैया को ढक सुंदर रूप से सुसज्जित किया एवं एक कीर्तन मंडली की भी व्यवस्था कर दी तथा स्वयं नंगे पैर अष्टपूर्ण नेत्र से उनके साथ साथ गंगा तट तक गई एवं गंगा तट पर गोपाल की मां के जीवित रहने तक दो दिन पर्यंत वहीं पर उन्होंने रात्रि यापन किया सन 1906 सौ ईस्वी की 8 जुलाई बंगला सन 1313 के आषाढ़ की 24 तारीख को ब्राह्म मुहूर्त में जब सूर्य की रक्तिम आभा से रंजित पूर्व गगन अपूर्व रूप से शोभायमान हो रहा था तथा नील आकाश में दो चार क्षीण कांति नक्षत्र छीण ज्योति नेत्र की तरह पृथ्वी की ओर दृष्टिपात कर रहे थे शैलतन या भागीरथी में ज्वार आने के कारण जब वह परिपूर्ण होकर अपने धवल तरंगों द्वारा दोनों तटों को प्लावित कर मृदु मधुरनाथ करती हुई प्रवाहित हो रही थी उस समय गोपाल की मां के शरीर को उस तरंग में अर्धनिमज्जित दशा में स्थापित किया तथा उनके पवित्र पंचप्राण प्राण श्री भगवान के अभय चरणों में लीन हो गए और वे अभय धाम को प्राप्त हुई उस समय उनके आत्मीय वर्ग में से कोई उनके निकट उपस्थित न रहने के कारण बेलूर मठ के किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया तथा उसने ही बारह दिन का नियम पालन भी किया गोपाल की मां के वृत्तांत का उपसंहार शोक संतप्त भगनी निवेदिता ने वे बारह दिन बीत जाने के बाद गोपाल की मां के परिचित स्थलों की अनेक महिलाओं को अपने स्कूल में आमंत्रित कर कीर्तन तथा उत्सवादि की व्यवस्था की थी गोपाल की मां ने इतने दिन तक श्री राम कृष्ण देव के जिस चित्र का पूजन किया था उसे बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण देव मंदिर में रखने के लिए वे दे गई थी एवं उसके साथ दो रुपये भी उनकी सेवा के निमित्त वे छोड़ गई थी शरीर छोड़ने के 10-12 वर्ष पहले से ही वे अपने को सन्यासिनी के रूप में माना करती थी तथा सर्वदा गहरिक वस्त्र धारण किया करती थी